ढाका में विजय गोसाई अर्थात विजय कृष्ण गोस्वामी ने भी ठाकुर को देखा था शरीर को दबाकर उनके जाने के बाद नरेन आदि ने कहा था यह मकान कम से कम कुछ दिन तो और रहे हम लोग फीक मांगकर मां को खिलाएंगे अभी तो मां का दुख इतना ताजा है रामदत्त आदि ने कहा तुम लोगों को भीख मांगकर और खिलाना नहीं पड़ेगा मकान का हिसाब चुपता कर दिया इस गिरीश बाबू को ही लोना अब तो सभी बड़े बड़े भक्त हैं बलराम बाबू भी हैं पर हां गृहस्थों में बलराम बाबू सबसे बड़े भक्त थे सब भक्तों की तरह भक्त थे कौन आए भक्त आए आए गए प्रणाम किया शरद जितने दिन है उतने दिन मेरा वहां अर्थात उद्बोधन कलकत्ता रहना चलेगा उसके बाद ऐसा कोई मुझे नहीं दिखता जो मेरा बोझ ले जोगीन अर्थात योगानंद स्वामी था कृष्णलाल भी है धीर स्थिर जोगीन का चेला शरत सब प्रकार से समर्थ है शरत है मेरा बोझ संभालने वाला मैं महाराज अर्थात स्वामी ब्रह्मानंद सकेंगे नहीं नहीं राखाल की प्रवृत्ति वैसी नहीं है झंझट नहीं संभाल सकता मन मन कर सकता है या फिर किसी से करा सकता है राखाल का भाव ही अलग है मैं और बाबूराम महाराज मां नहीं वह भी नहीं सकता मैं पर मठ तो वे ही चला रहे हैं मां सो ठीक है पर औरतों का झंझट नहीं संभाल सकेगा दूर से कुशल समाचार ले सकता है यह जो राधु की शादी की बात है यह तो मां का बोझा है कौन इसे अपनी मां का बोझा समझ रहा है अपने जन भला कितने हैं दो चार बस ठाकुर ने कहा था अंतरंग भला कितने होंगे मैं किन किन को ठाकुर ने अपना अंतरंग माना था बताओ ना मैं तो कुछ भी पहचान नहीं पाया मां क्या जानू पर जो लोग पहले आए थे वे ही आए हैं एक भक्त की बात पर वे बोली हां वही होगा उसके भीतर का स्वभाव आनंदी है बाहर में ऐसा है मैं मुझे चतुर्भुज रूप के दर्शनों की साध नहीं है मैं तो जो है उसी में संतुष्ट हूं मेरा भी वैसा ही है वह सब देखकर क्या होगा हम लोगों के ये ठाकुर हैं वे ही सब कुछ हैं 11 दो उन्नीस उद्बोधन कलकत्ता मैं मां स्वामी जी ने यह जो कितने लोगों को मंत्र दिया तुम भी कितने लोगों को मंत्र दे रही हो यह तो वैसा ही है जैसे कोई आया तो उसे दो रुपया देकर विदा कर दिया फिर मन में कुछ रहा नहीं मां इतने लोग आ रहे हैं कितनों को मन में रखा जा सकता है आग के जलने पर क्या पतंगे नहीं आते यह भी वैसा है मैं जो मंत्र लेता है वह क्या पाता है बाहरी दृष्टि से देखने पर व्यक्ति जैसा था वैसा ही तो दिखाई देता है मां मंत्र में से शक्ति जाती है गुरु की शक्ति शिष्य में जाती है और शिष्य की गुरु में इसीलिए तो मंत्र देने पर शिष्य का पाप शरीर में आता है जिससे इतने रोग होते हैं गुरु होना बड़ा कठिन है शिष्य का पाप लेना पड़ता है शिष्य के पाप करने पर गुरु को भी वह लगता है शिष्य अगर अच्छा हो तो गुरु का भी अच्छा होता है किसी की प्रगति अचानक होती है और किसी की क्रम से अब जिसका जैसा संस्कार इसीलिए राखल मंत्र देना नहीं चाहता कहता है मां मंत्र देने से ही तबीयत खराब हो जाती है मंत्र के नाम से ही उसके शरीर में बुखार चढ़ जाता है एक सन्यासी महाराज ने एक लड़के को मंत्र लेने के लिए मां के पास भेजा है मां उसका पूरा परिचय जानकर बोली तुम लोगों के तो गोसाई गोविंद अर्थात कुल गुरु हैं उनके पास से मंत्र लेना जो भी कारण रहा हो पर मां ने उसे दीक्षा नहीं दी रात में भोजन के बाद पान लाने के लिए गया मां बाजू के कमरे में बच्चों के लिए मसहरी टांग रही थी सुना कि मां पगली मामी से कह रही हैं, तू मुझे सामान्य मानवी मत समझ जो मुझे इतनी मां बाप की गाली देती है मैं तेरा अपराध नहीं लेती हूं सोचती हूं गाली और क्या है दो शब्द ही तो यदि मैं तेरा अपराध लू तो क्या तेरी रक्षा हो सकती है जब तक बची रहूंगी तेरा ही भला होगा तेरी लड़की तेरी ही रहेगी जब तक वह बड़ी नहीं हो जाती तभी तक मेरी है नहीं तो मेरे भला कौन सी माया है अभी काट दे सकती हूं कपूर के समान एक दिन कब उड़ जाऊंगी पता भी नहीं चलेगा पगली मैंने तुम्हें बाप की गाली कब दी मैंने बाप की गाली नहीं दी यू ही कुछ कहा है तुम जिसे देती हो उसे सब कुछ दे देती हो पगली मामी का मंतव्य यह है कि मां सारा रुपया पैसा राधु के लिए ही रखते हैं। मां मेरा बालक स्वभाव है मेरे पास इतने आगे पीछे का क्या हिसाब रहता है जो चाहता है दे देती हूं काशी से लौटकर मां कुछ दिन कलकत्ते में रहीं, फिर जयराम वाटी रवाना हो गईं। 25 फरवरी को वे कोवालपाड़ा पहुंची ठाकुर घर के बाजू के कमरे में मां के रहने की व्यवस्था कर दी गई मैंने वट का एक बीज बाहर निकालकर मां से कहा मां देखती हो लाल भाजी के बीज से भी यह छोटा है पर इससे कितना बड़ा पेड़ निकलता है कैसा आश्चर्य है मां बोली होगा क्यों नहीं यही देखो ना भगवान के नाम का बीज कितना सा है पर उसी से समय में भाव भक्ति प्रेम कितना कुछ होता है जयराम माटी पहुंचकर हम लोग भोजन करने बैठे हम में से एक ने कहा मां देखा आपने इन मामा लोगों की अकल कैसी है आप आई और इन लोगों ने किसी को भी नदी के किनारे नहीं भेजा इस बात का उल्लेख कर मां ने बड़े मामा से कहा अरे यह जो मैं आई तो तूने किसी को नदी के किनारे भेजा क्यों नहीं मेरे ये लड़के लोग आए तूने ना तो किसी को भेजा और ना खुद ही आया प्रसन्न मामा दीदी मैंने काली के डर के कारण नहीं भेजा कि कहीं बाद में वह कहने न लगे कि दीदी को अपनी तरफ करने के हथकंडे कर रहा है क्या मैं जानता नहीं कि तुम कौन हो और यह भक्त लोग कौन हैं? जानता सब हूं पर कुछ करने का रास्ता नहीं भगवान ने इस बार मुझे वह क्षमता नहीं दी बस यही आशीर्वाद दो कि जैसे इस बार तुमको पाया है वैसे ही जन्म जन्म में तुम्हें पाता रहूं मुझे और कुछ नहीं चाहिए मां तुम लोगों के यहां और हो गया जो होना था राम ने कहा था मरकर अब फिर से कौशल्या के पेट से ना जन्मू फिर तुम लोगों के क्या पिता परम राम भक्त थे परोपकारी थे मां कितनी दयावती थी इसीलिए इस घर में मैं जन्मी एक दिन प्रसन्न मामा ने आकर मां से कहा दीदी मैंने सुना कि तुमने किसी को सपने में दर्शन दिया है उसे मंत्र दिया है और कहा है कि उसकी मुक्ति होगी और हम लोगों को तुमने अपनी गोद में बड़ा किया है तो हम लोग क्या हरदम ऐसे ही रहेंगे मां उत्तर में बोली ठाकुर जो करेंगे वही होगा फिर देख श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ कितना खेले कितना हंसे कितना घूमे उनकी जूठन खाई लेकिन क्या वे लोग जान सके कि कृष्ण कौन है एक दिन हम कुछ भक्त भोजन के बाद जूठन साफ करने जा रहे थे ने रोककर कहा नहीं नहीं, वह सब रख दो तुम लोग देवों के लिए भी दुर्लभ हो भक्तों ने जब इस पर आपत्ति की तो वे बोली वह सब साफ करने के लिए आदमी है नौकरानी है 14 तीन 1913 सौ जयराम वाटी श्याम बाजार से ललित डॉक्टर और प्रबोध बाबू आए हैं शाम के लगभग चार बजे वे मां को प्रणाम करने आए और उनसे बातचीत कर रहे हैं ललित बाबू मां खानपान के बारे में किन नियमों का पालन करना चाहिए मां मृतक के प्रथम श्राद्ध का नहीं खाना चाहिए उससे भक्ति की बड़ी हानि होती है अन्य श्राद्ध का अन्न खा सकते हो पर प्रथम श्राद्ध का नहीं ठाकुर मना करते थे फिर जो कुछ खाओगे भगवान को देकर खाओगे अप्रसादी अन्न खाना नहीं जैसा अन्न खाओगे वैसा रक्त बनेगा शुद्ध अन्न खाने से रक्त भी शुद्ध होगा मन शुद्ध होगा बल होगा शुद्ध मन में शुद्ध भक्ति होगी प्रेम होगा ललित बाबू मां हम लोग तो संसारी हैं स्वजन संबंधी के श्राद्ध में क्या करेंगे श्राद्ध में जाकर कामकाज संभालना खटना जिससे उन लोगों के मन में अन्यथा बात ना आए पर उस दिन जिस किसी प्रकार संभव हो खाना टालने की कोशिश करना अगर टालना बिल्कुल संभव ना हो तो श्राद्ध में विष्णु या देवताओं को जो भोग लगाया गया हो ही ग्रहण करना प्रसाद हो जाने पर प्रथम श्राद्ध का अन्न भी भक्त लोग खा सकते हैं ललित बाबू कई बार श्राद्ध के लिए लाई गई चीजें बच जाती हैं उनका उपयोग चल सकता है मां हां चल सकता है उसमें दोष नहीं है बेटा ग्रिही और कर क्या सकता है प्रबोध बाबू मां वे अर्थात ठाकुर तो त्याग पसंद करते थे हम लोगों में त्याग भला कहां है मां होगा धीरे धीरे इस जन्म में थोड़ा सा हुआ अगले जन्म में और थोड़ा सा होगा चोला ही तो बदलता है आत्मा तो वही एक रहती है कामिनी कांचन का त्याग ही ठाकुर की विशेषता थी वे कहते मैं इच्छा करूं तो सेजो बाबू अर्थात मथुर बाबू से कहकर कामार पुकुर को सोने से मढ़वा दे सकता हूं पर इससे क्या होगा वह सब तो अनित्य है किसी किसी के बारे में वे कहते कि यह उसका अंतिम जन्म है कहते अरे उसकी तो किसी बात की इच्छा नहीं है रे यह इसका आखिरी जन्म है उन लोगों ने प्रणाम करके विदा ली संध्या के समय मां के घर के बरामदे में बैठकर बातचीत हो रही थी कायस्थ के उपनयन की बात उठी मैं किसी किसी ने स्वामी जी से कहा था शूद्र को सन्यास का क्या अधिकार है तुम जब काशी गई थी तब काशी के त्रिशूल अखबार ने महाराज को गाली दी थी लेकिन स्वामी जी ने उत्तर देते हुए कहा था कायस्त क्षत्रिय होते हैं अतः उनका सन्यास में अधिकार है मां दूसरी बातें कहने के बाद मैं और कुछ नहीं समझती बस इतना जानती हूं कि सप्त ऋषियों में से एक ऋषि का आगमन हुआ था फिर ठाकुर के भक्त सब ज्ञानी सन्यासी हैं ज्ञानी संन्यास ले सकता है इस गौरदासी को देखो स्त्रियों का कहां संन्यास होता है पर गौरदासी क्या स्त्री है वह तो पुरुष है उसके समान पुरुष है कितने उसने स्कूल गाड़ी घोड़ा सब कुछ तो कर लिया है ठाकुर कहते थे अगर स्त्री सन्यास लेती है तो वह कभी स्त्री नहीं है वह तो पुरुष ही है गौरदासी सेवे कहते मैं पानी डालता हूं तू मिट्टी सान जयराम वाटी 28 तीन 1913, सुबह का समय था घर के भीतर प्रवेश करने पर देखता हूं मां कलमी शाक काट रही हैं। मैंने उन्हें कलमी शाख के साथ और कुछ काटते देखकर कहा कलमी भाजी के साथ यह क्या काट रही हो यह तो घास है मां बोली यह घास फूल की भाजी है कृष्ण के शरीर का रंग इस घास फूल के रंग का था दोपहर को मैं खाने के लिए बैठा था पगली मामी ने अपने कमरे के बरामदे में एक लड़के के लिए जो शायद उसका कोई संबंधी था पतल बिछाई थी और ग्लास में पानी दिया था बिल्ली ने ग्लास के पानी में मुंह डाल दिया इसीलिए उस पानी को बदल दिया गया फिर से बिल्ली ने उसे जूठा कर दिया अतः उसे फिर बदला गया तीसरी बार जब बिल्ली पुनः आकर पानी पीने लगी तब पगली ने उस बिल्ली को भगाते हुए कहा जलमोही बिल्ली मैं तुझे मां डालूंगी चैत का महीना था मां पास ही थी उन्होंने कहा ना ना प्यास के समय बाधा नहीं देनी चाहिए और फिर उसने पानी में तो मुंह डाल ही दिया है बगली मामी चिल्लाकर कहने लगी तुमको बिल्ली पर इतनी दया दिखाने की आवश्यकता नहीं मनुष्य के प्रति बड़ी दया कर रही हो ना मनुष्यों पर अपनी दया क्यों नहीं दिखाती माने गंभीर होकर कहा जिसके प्रति मेरी दया नहीं वह नितान्त भागा है मैं नहीं जानती कि कीड़े मकोड़ों तक में ऐसा कोई प्राणी है जिस पर मेरी दया ना हो रात में मैं खाने के लिए बैठा था मां ने स्वयं तुरई आलू आदि मिलाकर एक सब्जी बनाई थी उसे परोसकर वे बोली खाकर देखो कैसा बना है मैंने थोड़ी सी खाकर कहा यह तो मानो रोगी का पथ्य हुआ है ठंडा ठंडा किसने पकाया मां मैंने मैं तुमने खुद मां हां मैं पर ठीक हुआ नहीं हमारे उधर की पसंद के अनुरूप नहीं मां तो मुसका रस चख कर तो देखो नलिनी ओ बुआ तुमने उसमें जरा भी मिर्च नहीं दी है वह क्या खाने लायक है मां नलिनी से तू उसकी बात मत सुन खाकर देख अच्छी लगेगी मैं मैं कुछ दिनों से इन लोगों से पूछकर कि तुमने क्या पकाया है थोड़ा थोड़ा चखते आ रहा हूं सब वैसा ही है मां अच्छी बात है एक दिन तुम्हारे देश जैसी रसोई बना दूंगी तुम बता देना उसमें मिर्च अधिक देनी पड़ती है ना मैं उतनी अधिक नहीं पर क्या मिर्च कम होने से रसोई खराब बनती है मां नलिनी से कल चने की दाल लाना वह पकाऊंगी मैं पहले अच्छी रसोई बना लेती थी पर अब तो अभ्यास छूट गया है कामार में लक्ष्मी की मां और मैं पकाती थी एक दिन ठाकुर और हृदय खाने बैठे लक्ष्मी की मां खाना अच्छा पकाती थी उसने जो बनाया था उसे खाकर ठाकुर ने कहा अरे हिदू यह जिसने पकाया है वह है रामदास वैद्य और मेरी बनाई वस्तु खाकर बोले और यह छिनाथ सेन का है श्रीनाथ सेन अनाड़ी वैद्य था तो लक्ष्मी की मां हुई रामदास वैद्य और मैं हुई अनाड़ी छिनाद सेन सुनकर हृदय ने कहा बहुत तो ठीक है पर तुम अपने इस अनाड़ी वैद्य को सब समय पाओगे शरीर दबाने और यहां तक कि पैर दबाने के लिए भी बुलाने से ही हुआ रामदास वैद्य के विजिट की बड़ी फीस है और फिर उसे सब समय पा भी नहीं सकते लोग पहले अनाड़ी को बुलाते हैं वह तुम्हारा सब समय का साथी है ठाकुर ने कहा ठीक ठीक यह सब समय साथ है एक दिन ठाकुर ने दक्षिणेश्वर में कहा नरेन के लिए बढ़िया पकाओ मैंने मूंग की दाल और रोटी बनाई खाने के बाद उन्होंने नरेन से पूछा क्यों रे कैसा खाया नरेन ने कहा खाया तो खूब पर मानो रोगी का पथ्य था ठाकुर ने सुनकर कहा उसके लिए वह सब क्या बनाया उसके लिए चने की दाल और मोटी मोटी रोटियां बनाना मैंने बाद में वही किया तब नरेन को खाकर संतुष्टि हुई